नमस्कार मैं अर्चना चाउजी आज आपको सुना रही हूँ चंद्र कपूर की लिखी कहानी बहू लक्ष्मी एक लकड़हारा था उसके चार लड़के थे वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे उन्हें गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गठर लकड़िया देनी पड़ती थीं उनके बदले में उन्हें एक एक से अनाज मिलता था वे अपनी सुविधा से रोज एक एक शेर चना ले आते थे अपने अपने झोपड़े में आते अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते इस तरह उनके दिन कट रहे थे एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे कहा तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते लकड़हारा बोला अरे घर में तो यू ही खाने का ठिकाना नहीं लड़कों के विवाह करा कर बहुओं को क्या खिलाऊंगा बड़े लड़के का विवाह हुए पांच साल बीत गए किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया पड़ोसी बोला हाँ भाई मैं तो भूल ही गया था तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए लकड़हारा झुंझला कर बोला अरे उस कलमुही का नाम लो। जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई तभी मेरी घर चल बसी अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं पड़ोसी ने ने समझाया, भाई मरने जी पर मनुष्य का क्या वश? तुम्हें अपनी बहू को अवश्य बुला लेना चाहिए। उसके भाई पाऊंगा आखिर उसे कब तक अपने यहाँ रखेंगे बहू को न बुलाने से तुम्हारी बहुत बदनामी भी होगी इस तरह और भी लोगों ने लकड़हारे से बहू का गौना कराने को कहा आखिर अपने बड़े लड़के को बहू को लेवा लाने के लिए भेज दिया लकड़हारे ने लड़का बहू को ले आया बहू ने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है वह भिखमंगों का अड्डा जैसी दिखाई देती थी झोपड़ी में पांच चूल्हे बने थे घर ने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था कहीं चने के छिलके बिखरे थे कहीं पर कूड़े करकट का ढेर लगा था घर की दशा देखकर दुल्हन को रोना आ गया पर उसने अपने भाग्य को नहीं कोसा वह तुरंत काम में जुट गई उसने एक चुले को छोड़कर बाकी सारे चूल्हे तोड़ डाले एक झाड़ू बनाई और घर की सफाई की शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया उन्होंने घर को साफ सुथरा देखा तो उनका मन खुश हो गया पर जब उन्हें अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ पड़े एक लड़के ने क्रोधित होकर बोला यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है देखो ना अपने पति का चूल्हा तो छोड़ दिया और हमारे सभी चूल्हे फोड़ डाले अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे इनके भुनने में घंटो लगेंगे भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है दुल्हन सब कुछ सुन रही थी उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी जाड़े के दिन थे, अतः उन सब के के हाथ पैर सेकने के लिए उसने आग भी सुलगा दी फिर वह ससुर से बोली आप लोग हाथ पैर से तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ यह कह कहकर वह चने लेकर पड़ोसिन के यहाँ चली गई उसने सारे चने पीसे आधे आटे की रोटिया बना ली और आधा बचा लिया इधर ये लोग भूख के मारे छटपट रहे थे तभी दुल्हन रोटी साग लेकर आ गई बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था रोटिया बहुत थी सबने खूब ठूस ठूस कर खाई अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे नई बहू की चतुराई पर बहुत खुश हुए सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़िया लेने जंगल को जाने लगे बहु ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया इससे उन लोगों को को आश्चर्य हुआ। पहले तो वे एक ही शाम को सारा चना लेते थे, और फिर भी उनका पेट नहीं भरता था। अब एक खाने वाला और बढ़ गया था फिर भी उतने ही अन्न से उन्होंने खूब खाया और सुबह का नाश्ता भी किया उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की खूब तारीफ की शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली यह भोजन बहु ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए वे सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहु को घर में न लाकर वे वर्षों व्यर्थ कष्ट उठाते रहे तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहु ने कहा आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाए वे बहु लक्ष्मी की बात को टाल नहीं सके घर के लिए सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठा लेते आए इन लकड़ियों को बहु ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक तेल मसाले आदि का इंतजाम कर लिया एक दिन बहु ने ससुर से पूछा आप लोगों को जमींदार मजदूरी में केवल चने ही देता है या दूसरा अनाज भी दे सकता है ससुर बोला जमींदार कोई भी अनाज एक एक सिर दे सकता है हम लोग तो अपनी सुविधा से चने ले आते हैं बहु ने कहा तो अब से रोज नया नया अनाज लाया कीजिए आज मजदूरी में चावल ले आइए बहुत अच्छा ससुर ने जवाब दिया उस दिन सभी मजदूरी में चावल लाए अब तो उन लोगों को भोजन में भात कढ़ी साग रोटी भी मिलने लगी ऐसा अच्छा भोजन इन लोगों ने पहले कभी नहीं खाया था वे बहुत खुश हुए बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू कहता और देवर उसे अनाज में से आधा अनाज बचा कर रखती थी उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना लिए थे अब उस झोपड़ी में रौनक आ गई थी कुछ महीने बाद बहु ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया और उसे गांव में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी दुकान चल निकली और उससे अच्छी आय होने लगी अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी उन्होंने छोटी मोटी जायदाद भी खड़ी कर ली उनका जीवन आनंदमय हो गया यह सब बहु लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ